देवी भागवत प्रथम स्कंद सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता ब्यास जी से यों कहना आरंभ किया सुखदेव जी ने कहा पिताजी भला बताइए तो मृतलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हो पंडित जग ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते महाभाग विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊँगा पराधीन हो जाने पर विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए किंतु स्त्री पुत्र पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता डिजवर विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना होती है स्त्रियों का भी तो वही शरीर है फिर सदसद सद का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर में प्रीति जोड़ने की इच्छा जागृत हो विप्रसे मैं अयोनिज हूँ फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े यह मैं नहीं चाहता परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठा में घृणित सुख भोगने की इच्छा ही मैं क्यों करूँ आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए ललायित नहीं होते मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया किंतु शांति न मिली क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्ति कराने के लिए वे वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया परंतु उन पर भी गार में समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रही तब वे कैसे मेरा उद्धार कर सकते थे जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरे की चिकित्सा करने लगे ठीक यही हालत मेरे गुरुदेव जी के हैं वे स्वयं मुक्ति की बात देखते रहते हैं अहो यह गारहस्थस्थ्य जीवन कितना अंधकारमय है गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया कालरूपी विशैले व्याल से मेरा कलेजा काँप रहा है आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं था पिताजी स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है अज्ञानी जन भले ही सुख माने वे तो वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं कुत्ते गधे और घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा स्त्री त्रिगुणमयी माया है जगत में विद्वान विवेकी और शास्त्र का पारगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारी में श्रृंखला से मुक्त रहे हैं बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है उस पढ़ने से क्या लाभ अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपात से मुक्त कर सके पुरुष को सदा फसाए रहने के कारण ही तो गृह को ग्रह कहते हैं पिताजी बंधन की सामग्री से ओत प्रोतगृह में सुख कहाँ है गारहस्थ जीवन से मेरा मन भयभीत हो गया है जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं वे ही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं